भया अस्पति भया अति भया तपति सूर्या भ्र वयु च मृत्यु धाव पूर्व में आया था ना पूर्व मंत्र में कि ये जो जगत है जगत से आधिकारी पुरुषों को लेना था ना कि यह जो जगत है वो परमात्मा से उत्पन्न हुआ और जगत उठाए हुए बज्र के समान परमात्मा से अत्यंत भय होने के कारण कांपता है कौन काफता है जगत और कैसे परमात्मा है उठाए हुए बज्र के समान अत्यंत भयंकर उठाए हुए वज के समान परमात्मा से अत्यंत भय होने के कारण है तो सामान्य रूप से कहा गया था ना है तो कौन कौन से लोग कांपते हैं सर उल्लेख यहाँ पर आया हाँ भयात अग्नि कपति अश्य करते परमात्मा परमात्मा के भय से अग्नि कपति अग्निदाह करती है अग्नि अग्नि कार्य दाह करना परमात्मा के भय से अग्निदाह करती है भयात सूर्या तपति परमात्मा के भय से सूर्य तपता है परमात्मा के भय से सूर्य तो आदमी की तरह नहीं मनुष्य भी सोचता है कभी कर काम करता है कभी नहीं करता है स्वभाव होता है ना मनुष्य तो तो। आज करेंगे कल नहीं कर आ जाओ आज करेंगे आदमी नकल किया तो आज नहीं करेंगे मन में रहता है ये सब कभी नहीं करते हैं सब करते हैं भय भयात सूर्या तपत की परमात्मा से भय के भय सूर्य तकता है भयात इंद्र चाह वायु पंचमा मृत्यु धावती भयात परमात्मा के भय से इंद्र देवता वायु देवता और पात्र मृत्यु धावती का अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होता है परमात्मा के भय से कौन कौन इंद्र वायु इंद्र वायु और मृत्यु देवता मतलब यम देवता अपने अपने कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं धावती का अर्थ हाँ अपने लिए भी कह रहे हैं हाँ मतलब उनके भय से सबको रहा है वही है मृत्यु देवता और के लिए तो मैं करते हैं। मैं तो नहीं नहीं सबके लिए प्रवृत्ता यह है ना धावती का देखो इंद्र वायु मृत्यु तीनों के साथन में है तो नहीं, नहीं। नहीं। तो प्रथम पंक्ति में है ना अग्नि और सूर्य के लिए यहाँ धावती तीनों के लिए है अलग अलग क्रिया नहीं लगा कर एक दाद कर दिया एक दाद कर दिया अपने अपने कार्यो में अपने अपने कार्यो में प्रवृत्त होते हैं ऐसा मतलब है परमात्मा को वैसे तो वहाँ जो था ना कि काँपने का मतलब क्या है अपने अपने कार्यो में प्रवृत्त होना अग्नि सूर्य और वायु ये तीन तो प्रत्यक्ष देवता है हाँ वायु है ये तीन तो प्रत्यक्ष देवता है सबको इन दो में आते हैं सबका कल्याण करते हैं और इंद्र स्वर्ग का अधिपति है और इनका मृत्यु देवता का भी क्या काम है दे से उपयोग करना मृत्यु देते तो तो सब अच्छा, तो सब दे... तो हमेशा सबके अब ध्यान देना अब ये ये जो पांच के नाम लिए गए ना यहाँ पर अग्नि सूर्य इंद्र वायु और यम देवता तो इन सबके नियमित कार्य करने से ही प्राणियों का जीवन संभव होता है अग्निदाह न करे सूर्य न तपे प्रवाही प्रवाहित ना हो तो जीवन असंभव हो जाएगा और मृत्यु देवता यदि अपना काम ना करें तो कहना ही क्या है देखिए मृत्यु हर व्यक्ति की ध्रुव है लेकिन फिर भी पाप कर्मों में हर प्रवृत्ति होती है हर व्यक्ति जानता है कि हमको मर जाना है रहना नहीं है लेकिन फिर भी पापकर्म करता है फिर भी पापकर्म करता है यदि मृत्यु अपना काम न करे तो पापाचार्य की कोई सीमा ही नहीं रहेगी पापाचार्य की सीमा ही नहीं रहेगी मृत्यु है सत्यु है लोग पाप कर रहे हैं यदि मृत्यु देवता अपना काम ना करे तो बहुत पापाचार बढ़ जाएगा धरती पर रहने की जगह भी नहीं को को तो जाते अच्छा नहीं, नहीं मतलब क्या चलिए मृत्यु हर आदमी जानता है मर जाएंगे लेकिन कहाँ सुनता है न तो परमात्मा के शासन के अतिक्रमण करने से भय हो जाएगा ऐसा समझकर परमात्मा के शासन का अतिक्रमण करने से क्या होता है भय इसलिए ये सब भय से अपना सभी काम सावधान होकर करते रहते हैं बृह रानक उपनिषद में है एत वक्षरस प्रशासन गार्गी सूर्या चंद्रम सो विदो तेषता की हे गार्गी सूर्य और चंद्रमा हे गार्गी एतस अक्षरस प्रशासन इस अक्षर ब्रह्म के शासन में इस अक्षर ब्रह्म के शासन में सूर्या चंद्रस सूर्य और चंद्रमा अपना कार्य करते हुए स्थित रहते हैं। इस अक्षर ब्रह्म के शासन में सूर्य और चंद्र अपना कार्य करते हुए स्थित रहते हैं तो परमात्मा के शासन में रह करके ये सभी कार्य करते हैं तो ऐसा बताया गया कि परमात्मा के भय से इन सबकी अपनी अपनी कार्यो में प्रवृत्ति होती है ज्यादा अच्छी तो आदमी होता है जानवरों को आप जाते हैं तो तो भयादस्तपति भयात तपति सूर्य भयाद्र वायुश्च मृत्युम भयाद अग्नि तपति भया तपति सूर्य भयाद्र वायु चाहु धावती पंचम अस्यात अग्नि तपति भयात सूर्य तपति भयात, भयात इंद्र चुया चा चा। दो चाह इंद्रह वायु भयात इंद्र च वायु क्या पंचम मृत्यु धावती अस्यात इस परमात्मा के भय से अग्नि अग्नि दाह करती है भयात सूर्या तपति परमात्मा के भय से सूर्य तपता है भयात परमात्मा के भय से इंद्र वायु और मृत्यु देवता अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होता है धावत का अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होता है वास्तव में धावत शब्द धावत शब्द इंद्र आदि के अपने अपने कार्यों में प्रवृत्ति का बोधक है इंद्र आदि की अपने अपने कार्यों में प्रवृत्ति का है। बोला अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं अपने अपने कार्यो में प्रवृत्ति करते हैं सिस्टम स्पष्टम से इस व्याख्यान ते है है। तो की स्पष्टता है देखना, तो परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया जिस, जिसके लोग सोचे बहुत महिमा उनकी है उनका ईश्वर्य को समझें अब बताते हैं कि शरीर के रहते ही परमात्मा को जान लेना चाहिए ऐसा बताते हैं बो प्राग शरीर विस्तृष तथस्तर के सुलोके सु शरीर इे असक बो शरीर सेसृस तथा सर्गेशोकेशु शरीर कलते अन्वय शरीर सेसर्सा इेत बोधुम असक शरीर सेसर्साई चेत बोधुम असक तथा सर्वेशु लोकेश शरीर कल्पते है शरीर विश्रसा प्राप्त शरीर के नाश से पहले शरीर के नाश से पहले ई इस इसलोक में चेत यदि शरीर के नाश से पहले इस लोक में यदि कोई बोधुम अर्थ है कि परमात्मा को जानने परमात्मा को जानने में असकत का है समर्थ हुआ परमात्मा को जानने में समर्थ हुआ शरीर नाश से पहले इस लोक में यदि कोई बोध्रम असकर्ष परमात्मा को जानने में समर्थ हुआ तो अध्ययन कर लेना तो उसका मोक्ष निश्चित है क्या जोड़ लेंगे तो उसका मोक्ष अन्यथा, अन्यथा लगाना तथा तथा कर परमात्मा को ना जानने से परमात्मा को स्वर्गेश कर सृजमान समझते है रचे जाने वाले लोग तो रचे जाने वाले लोगों में शरीर कल्पते शरीर धारण करने के लिए समर्थ होता है शरीर धारण करने के लिए मतलब शरीर के नाश से पहले इस लोक में यदि परमात्मा को जानने में समर्थ हो सका तो उसका मोक्ष ध्रुव है अन्यथा अन्यथा तथा परमात्मा को न जानने के कारण रचे जाने वाले लोकों में वह शरीर धारण करने के लिए समर्थ होता है कि फिर यही शरीर धारण कर लेगा मर करके हा विषय भोग की प्राप्ति तो सभी शरीरों से होती है कुत्ते जो मनुष्य सोचता है हम ये ये भोग भोग लेंगे तो वो कुत्ते का और सूकर को भी मिल जाते हैं सूकर भी खूब व्यंजन खाता है घूम घूम करके चारों तरफ है, ना? होता है। ना लेता है जो आदमी को यहाँ आनंद आता है बिस्तर में वो उसको जो है जानवर वो खुले में आनंद आता है आदमी सोचता है ताजा ताजा भोजन मिले शूकर को ताजी विष्ठा में भी वही स्वाद आ जाता है ताजे भोजन में आता है बासी हो गई तो वजह क्या है की खट्टा अचाचार का स्वाद हो जाएगा उसको समझ गए तो उसने कुछ भी रखा नहीं है सब ये खाने पीने में जो आनंद मानता है व्यक्ति तो जो ये सब भोग योनि में मिलते हैं सोना खाना पीना अग्ना सोना सब विषय भोग हर योनि का संभव है तो मनुष्य शरीर जो बना है भगवान का भजन करने के लिए कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया भजन करने के लिए इसे विषय भोग में नष्ट नहीं करना चाहिए विषय भोग के लिए नहीं है दुर्लभ है तो किसी श्रोत ब्रह्म गुरु के उपदेश से परमात्मा को जानकर मनन ने रिध्यासन कर लिया तो संसार से मुक्ति निश्चित है और नहीं तो परमात्मा को नहीं जान सके तो कर्म फल को भोगने के लिए मनुष्य शरीर पर तो और पशु पक्षी कुछ कूकर सुकर सभी युनियों में जन्म होगा हम्म अब क्या गद्या खूब भारत होता है तो आदमी भी खूब भारत होता है ना भट्ट होता है पुत्र हो जाए पौत्र हो जाए शिष्य हो जाए प्रशिष्ट हो जाए घर बढ़ जाए तो आश्रम बढ़ जाए तो वही सब बात तो वही है तो वही सब वही है तो भारत होता है तो सब बहुत अच्छा नहीं है तो इस प्रकार संसार में भ्रमण होता रहता है तो शीघ्र परमात्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए ऐसा सुपी का तथा यह इह चेट असक बोधु प्राक शरीर सेसृषा तथा सर्गेशोकेश विसर्षा प्राक शरीर <ंगणा> विसर्षा प्राक बोधम असक तथा सर्गेशोकेशय कल्पते शरीर सेसृर्षा प्राक शरीरपाथके पहले शरीर पाठ के शरीर पाप जब शरीर शरीर पाक के पहले इस इस्लोक में चेत यदि वो दुम परमात्मा को जानने में असकत समर्थ हो सका तो मुक्ति निश्चित है समझ लेना अन्यथा हुआ कि परमात्मा को ना जानने से स्वर्गेशमान में रचे जाने वाले लोगों में शरीर अस्पाय शरीर धारण करने के लिए समर्थ होता है फिर वो नया शरीर मिल जाएगा फिर वो यही संसार में जन्म लेगा किसी न किसी रूप में मनुष्य शरीर तो सब योनी में जो है ना कर्म फल भोग करके फिर मनुष्य शरीर में चौरासी लाख में आता है कि नहीं चौरासी लाख से अलग कहते हैं चौरासी लाख तो से अलग यहाँ भोग योनी है उसको कर्मों को भोग करके फिर कर्म करने के लिए मनुष्य किया जाता है कर्म कर्मयोनी है इसलिए लोग कहते हैं ना की जानवर को हमने मारा तो हमने मार दिया मच्छर ने हमको काटा तो हमने मार दिया बनता नहीं है क्यों उसको तो भोग योनी है मनुष्य कर्मयोनी बिजनी से मनुष्य के लिए नहीं आते। जो चलिए देव हाँ लेकिन देवताओं को उपासना वगैरह अब कम जब यही कर सत्कर्म करना मुश्किल है यही के भोग पदार्थ आकर्षित करते है तो वहाँ और ज्यादा होगा इतने समझ लेना चलिए सत्कर्मी शंकराचार्य अपकर्मो में अधिकार नहीं मानते तो देवताओं का रामानु भी मानते हैं यज्ञन यज्ञम अजंत देवा यज्ञ यज्ञम देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ रूप परमात्मा की आराधना की वो यज्ञ करना सुना जाता है ना भागवत में आता है देवताओं का यज्ञ हाँ देवताओं का आता है इस तरह कर वहाँ का मैं यही के भोग आकर्षित करते है सतकर्म नहीं हो पाता तो वहाँ कैसे होगा ये बात है ऊपर तो से से हाँ, तो तो के लोग ऐसी बैराग की कमी से ऐसा सोचेगा व्यक्ति कहता है आगे शरीर विश्रषा का पथनाथ शरीर के शरीर के पाठ से पहले शरीर के नाच से पहले इस लोक में यदि ब्रह्म को जान सका बोधूम असक चेत असक चेत ध्यान देना असकत है ना तो असकनुवन ये धातु धातु किसे गणती स्वादिगण स्वादि पर यहाँ पर तो बनना चाहिए असकनून क्या बन गया असक तो कहते हैं विकरण हाँ, का परिवर्तन छादस प्रयोग होने है सब मान लो हाँ सब मान लो या मान लो दो दोस्थितियाँ दो हैं बनने की विकरण का परिवर्तन छाणस प्रयोग होने से है तथा अगर हाँ देखना तो अब देखना तथा स्वर्गे जान लिया तो समझ लेना वो सुनिश्चित है तथाकर्थ न जाना तो तथा कर्थ परमात्मा को न जानने से तथाकर्थ है कस्मात कस्मात कर्थ है ज्ञान अभाव तो, मिला परमात्मा के ज्ञान का अभाव होने के कारण परमात्मा को न जानने के कारण सर्गेशमान लोकेशु कर सर्गलोकेशु रचे जाने वाले सभी लोगों में शरीर धारण करने में समर्थ होता है कहते जन्म जरा मरण आदि जन्म जरा मरण आदि लक्षण वाले शरीर धारण करने में समर्थ होता है जन्म जरा मरण आदि लक्षण वाले शरीर को प्राप्त करने वाला होता है लग जाएगा जन्म जरा मरण आदि लक्षणों वाले शरीर को प्राप्त करने वाला होता है शरीर को प्राप्त करने वाला होता है होता है या शरीर को पाने के लिए हो जाता है तस्मात इसलिए शरीर पाप से पहले ही परमात्मा ज्ञान के लिए यत्न करना चाहिए ऐसा कहते हैं यत्न करना चाहिए ृशे तथा यथा यथा यथा यथा यथा यथा तथा तथा तथा तथा तथा छाया छाया आदर्शे यथा से तथा आत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोक यथा अफसु परी अफ्सुरी तथा गंधर्वोक छाया तरह अब देखिए अन्न बताया मैंने अन्न देखो यथा से तथा आत्मने यथा यथा यथा तथा पित्री लोके, आपसु आपसु यू परी यू तथा परी परी दद्रसे दद्रसे गंधर्वलोके छाया ब्रह्मलोके <laughs> बढ़िया है ना इस कारण यथावत हो गया यहाँ यम देवता बहुत दया करके सरलता से बोल यथा आदर्श होता है दर्पण है जैसे दर्पण में वैसे आत्मा में ठीक है ना जैसे दर्पण में वैसे आत्मा में दर्पण हाँ आदर्श कर दर्पण दर्पण शब्द संस्कृत है आदर्श संस्कृत है ऐसा एक दर्पण का संभाषण संदेश पत्रिका मार्जा था केरल में एक दर्पण बनता है लोहे से कांच नहीं लगता है लोहे से बना देते हैं और बिल्कुल पादर्शी है अपना चेहरा आप सकते हैं लेकिन काफी प्रक्रिया उसकी बनाने की है काफी समय लगता है इसलिए काफी महंगा पड़ता है वो और तो वो पुरानी परंपरागत प्रक्रिया वहाँ के लोगों के पास है करके ऐसा कैसा कैसा करके बनाते हैं और टूटे कर देखा था आपको दिखाया जाता हाँ, हाँ। नहीं केरल में मिलता है एक बार दिया था उसका तकनीक है यथा आदर्श तथा आत्मनि जैसे दर्पण में वैसे आत्मा में आप अर्थ के सारे देखते चलो है ना उस में कम लगेगा यथा जैसे प्रकाश का अभाव होने से आदर्श देख लो आदर्श गर्थ है दर्पण में सामने स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती यथा आदर्श हो गया प्रकाश दर्पण में सामने दर्पण के सामने स्थित वस्तु दिखाई देगी कब प्रकाश होने पर की प्रकाश के न होने पर वही है जैसे प्रकाश का अभाव होने पर दर्पण में सामने स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती दर्पण में दिखाई देगी उसको दिखाई देगी। तथा वैसे ही निर्मल मन का होने पर आत्मा में विद्यमान परमात्मा दिखाई नहीं देता निर्मल मन का होने से आत्मा में विद्यमान परमात्मा परप्न में प्रतीत होने वाली वस्तु का जागृत अवस्था के ज्ञान के समान देखो जागृत अवस्था में जैसा ज्ञान होता है ना तो देखना स्वप्न अवस्था में प्रतीत होने वाली वस्तु का ज्ञान स्वप्न अवस्था में जो वस्तु प्रतीत होती है उसका ज्ञान होता है ना पर वह ज्ञान जागृत तो अवस्था के ज्ञान के समान सम्यक संशय आदि का निवर्तक होता है जैसे जागृत ज्या, जाते समय संशय हुआ तो उलट पुलट के सब देख लीजिए सुप्ति है सुप्ति है है अच्छी तरह देख सकते हैं ना भी संशयन कर सकते हैं स्वप्न में इतना हो सकता है तो वही है, तो है। हाँ, चलिए आगे ध्यान देना कि स्वप्न में कृषिमान वस्तु का ज्ञान जागृत तो अवस्था के ज्ञान के समान सम्यक संशय आदि का निवर्तन न होने से स्पष्ट होता है क्या स्पष्ट होता है बोलो ज्ञान कौन सा ज्ञान स्वप्न की वस्तु का ज्ञान अस्पष्ट होता है क्यों संशय आदि का निवर्तन नहीं है इसलिए अस्पष्ट होता है जागृत अवस्था के ज्ञान होता है जागृत अवस्था के ज्ञान के, के समान समय संशय आदि का निवर्तक न होने से स्पष्ट होता है तथा वैसे ही पितृलोके पितोके का पितृलोक में कर्म फल भोग में चित चित्त आसक्त होने के कारण पितृलोक में कर्म फल भोग में आसक्त होने के कारण ब्रह्म का ज्ञान अस्पष्ट होता है जब यही कर्म फल भोग में चित्त पृथ्वीलोक ऊपर का पूर्ण लोग है ऊपर के लोगों में पृथ्वलोक भी है तो जब यही पर कर्म फल भोग में आसक्त होता है तो पृथ्वीलोक में भी कर्म फल भोग में आसक्त होने के कारण ब्रह्म का ज्ञान स्पष्ट होता है हाँ स्वर्ग का ही स्वर्ग का ही एक भाग है पृथ्वी सभी हाँ ऊपर ही है घूर स्वा महाजना ऊपर के लोगों में सामान्यता ऊपर के सभी लोगों नहीं अलग अलग विभाग है तो हाँ। देखना यथा यथा अब परियुद यथा अफसु यथा जैसे तरंगों के कारण अफसु का अर्थ है जल में स्थित वस्तु अफसु क्या अर्थ है जल में वस्तु स्थित वस्तु जैसे तरंगों के कारण जल में स्थित वस्तु पृथ्वी में स्थित वस्तु के समान यथावत ज्ञात नहीं होती ठीक है अपितु अपितु बल्कि अपित्र से मतलब जैसी से ज्ञात होती है बल्कि यथावत जैसी ज्ञात होती है जल जल में स्थित वस्तु पृथ्वी में स्थित वस्तु के समान यथावत ज्ञात होती अथवा यथावत जैसी ज्ञात होती है तथा वैसे ही भोगवासना की तरंगों के कारण गंधर्वलो के गंधर्वलोक में, हाँ, तो तो में भी ब्रह्म का यथावत ज्ञान नहीं होता वहां भी भोग वासना की तरह रहती है तो गंधर्वलोक में भी ब्रह्म का यथावत ज्ञान नहीं होता इस लोक में होने वाले छाया तपयो छाया और प्रकाश के स्पष्ट ज्ञान इस लोक में होने वाले छाया और प्रकाश के स्पष्ट ज्ञान के समान ब्रम्हलोक में ब्रह्म का स्पष्ट ज्ञान होता है ब्रह्म लोक से यहाँ सत्य लोक लिया है नहीं आना पड़ेगा नहीं छाया नहीं यहाँ भी साधना खूब करेंगे तो अंतिम में होने लगेगा इसी बात नहीं है छाया और प्रकाश के स्पष्ट ज्ञान के समान ब्रह्म लोक में ब्रह्म का स्पष्ट ज्ञान होता है ऐसा कहते हैं साधना खूब करें तो यहाँ भी होगा पर थे थे। पर ऊपर तो... ऊपर जो है ना वो ब्रह्मलोक में उपासक ही जाते हैं साधक ही जाते हैं उपासक उपासक वहाँ जाते, जा जाते हैं ना साधक जाते हैं तो वहाँ होता ही उपासक उपासक नहीं यहाँ की अपेक्षा सत्यलोक में उपासक ही जाते हैं सतलोक में उपासक ही जाते हैं तो वहाँ जन होता ही नहीं से को प्राप्त कर सकता क्यों नहीं नहीं कर के ऐसा नहीं कहते कर नहीं सकता ये ये कि स्पष्ट ज्ञान नहीं होता ये बोला ना निर्मल मन का अभाव होने से सब बातें तो यहाँ समझ लेना अब देखना व्याख्या में निर्मल मन के बिना कभी कहीं भी ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता अर्थात इसी लोक में मन को निर्मल करके ब्रह्म साक्षात्कार कर लेना चाहिए दर्पण में देखो बिंब पदार्थ का बायां भाग दाहिनी ओर और, और दाहिना भाग बाईं ओर दिखाई देता है बात ध्यान दिया दर्पण में मुंह का बायां दाहिनी ओर दाहिना बाईं ओर दिखाई देता है अच्छा। यथा यथा अब ऊपर जैसे अर्थ किया है ना यथा आदर्श तथा आत्मनि उससे भिन्न अर्थ यहाँ हो रहा है यथा जैसे बिंब के समान आदर्श का अर्थ दर्पण में वस्तु यथावत ज्ञात नहीं होती जैसे बिंब यथावत ज्ञात होता है तो दर्पण में प्रतिबिंब को ज्ञात होगा तो जै, यथा जैसे बिंब जैसे बिंब के समान दर्पण में वस्तु यथावत ज्ञात नहीं होती तथा वैसे ही शुद्ध मन के बिना आत्मनी आत्मा में विद्यमान परमात्मा यथावत ज्ञात नहीं होता ऐसा भी अर्थ होता है यथा फिर दूसरा अर्थ हो रहे है जैसे प्रकाश होने से आदर्श एक अर्थ दर्पण में सामने स्थित वस्तु दिखाई देती है जैसे प्रकाश होने पर दर्पण में सामने स्थित वस्तु दिखाई देती है वैसे ही शुद्ध मन होने पर आत्मा में स्थित परमात्मा दिखाई देता है ये भी अर्थ हो गया ऐसा अभियुक्त वाक्य का यथा पद छेद करके अर्थ किया गया अब ऐसा होता है अमावस्या जिस प्रकार प्रकाश न होने, होने पर अमावस्या की रात्रि में वस्तु ज्ञात नहीं होती अमावस्या की रात्रि में वस्तु ज्ञात नहीं होती तथा वैसे शुद्ध मन के न होने पर गहन अज्ञान होने पर आत्मनी आत्मा में स्थित परमात्मा से आच्छादित अशुद्ध मन होने के का कारण परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता जैसे लहरों के कारण जलस्त वस्तु स्पष्ट ज्ञात नहीं होती वैसे ही भोग वासना रूप लहरों के कारण गंधर्व लोक में भी परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता का लिखा है क्या का ज्ञान नहीं होता परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता आपका हटा दो अच्छा जैसे यहाँ छाया और प्रकाश का स्पष्ट ज्ञान होता है वैसे सत्यलोक में परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान होता है सत्यलोक उच्च कोटि के सात्विक उपासनों का स्थान उपासकों का सत्य उच्च कोटि के सात्विक उपासकों का लोक है उनको अन्य लोक के उपासकों की अपेक्षा परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान होता है सुलभ नहीं है वो लोक सुलभ है क्या सबका अतः यहीं पर साक्षात्कारात्मक ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए यदि यहाँ कोई साधना में प्रवृत्त न होकर कोई समझता है की मैं मर अन्य लोक में जाके साधन करूँग तो यह उसका भ्रम है क्योंकि यही कि भोगों से मन विचलित होने के कारण साधना नहीं हो पाती है तो फिर वहां जाने पर अति रमणीय भोगों जहां होंगे वहां कैसे साधना होगी इसलिए कल के भरोसे नहीं रहे साधना आरंभ कर देनी चाहिए ऐसा ही सार है इसका। तो यथा यथादर्शे तथा यथा यथास्वने तथा पितृलोके युपरियुगदृसे तथा गंधर्वोके छाया ब्रह्मलोके यथा यहादर्शे तथा यथा यहां तथा, तथा, तथा पितृलोके यथा तथा गोके छाया तपयोह इव ना क्रम से यथा से देखो ना भाष्य के सारे लगा आत्मनो दुर्बोधत्व में आत्मा के दुर्बोधत्व की ही कहते हैं उसको जानना कठिन है इसे ही कहते हैं यथा से तथा आत्मनी भाष्य के सारे लगा लो है ना से अर्थ है यहाँ पर ये यह आदर्श नहीं बल्कि दरशे पर छेद मान करके अर्थ कर रहे हैं भाषा है ना नब तो दरसे मान करके रंग रामन स्वामी अर्थ कर रहे हैं ना तो ऊपर भी यहाँ इनको खंडाकार नहीं देना चाहिए उनके अनुसार अच्छा तो रंग रामन उस भाषु की व्याख्या में प्रवलित हुए हैं लेकिन देखो भी कहीं दूसरे पक्षों को नहीं मंत्र में नहीं तो ठीक है नहीं नहीं हाँ ठीक है नहीं मंत्र में अब देखना नहीं वहाँ पर चार चार व्याख्याएं दी हुई है ना किसी दूसरे कारण दिया होगा ये, ये है तो आ, ना। अच्छा ना। अब देखना ये था दर्शे दरसे का अर्थ होता है अमावस्या हम जैसे अमावस्या में चंद्रिका का अभाव होने से चंद्रिका यहाँ भी लगाया तो इन्होंने कोई बात नहीं अभी पहले पाठ हो जाने दो जैसे अमावस्या में चंद्रिका का अभाव होने से वस्तु का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है अमावस्या जैसे अमावस्या में अमावस्या की राशि में चंद्रता का अभाव होने से वस्तु का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है उसी प्रकार इस इस्लोक में शुद्ध मन का अभाव होने से क्या कहेंगे शुद्ध मन का आत्मा में विद्यमान परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता लग जाएगा आत्मा में उसी प्रकार इस लोक में शुद्ध मन का अभाव होने पर आत्मा में विद्यमान परमात्मा का ज्ञान नहीं होता यद अच्छा ठीक है से दूसरा पक्ष माना है चलेगा चलेगा दूसरा पक्ष माना है यदवा यथा आदर्श है ना अथवा यहाँ केवल आदर्श किया तो वहीं पर वैसा ऐसा करना पड़ेगा अथवा यथा आदर्श से, आदर्श से दर्पण है जैसे दर्पण में प्रतीत होने वाली वस्तु साक्षात देखी गई वस्तु के समान दर्पण में प्रतीत होने वाली वस्तु और साक्षात वस्तु को देखो बात सुनने आती है, नम्याती है। दर्पण में दिखाई देने वाली वस्तु साक्षात दिखाई देने वाली वस्तु के समान न उपलब्धते कि उपलब्ध नहीं होती है जैसे दर्पण में प्रतीत होने वाली वस्तु साक्षात दिखाई देने वाली वस्तु के समान उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि विपरीत क्योंकि विपरीतत्व आदि क्योंकि विपरीतत्व आदि कल्पित आकारों से उसका अवरोध हो जाता है अवास्तविक आकारों से अवरोध होता है विपरीत स्थिति हो जाती है विपरीत स्थिति आदि अवास्तविक आकारों से अवरोध हो जाता है जैसे दर्बण में दिखाई देने वाली वस्तु साक्षात साक्षात दिखाई देने वाली वस्तुओं के समान विपरीत स्थिति आदि आकारों से अवरोध होने के कारण ज्ञात नहीं होती ज्ञात नहीं होती तथा उसी प्रकार इ इ से इस लोक में उसी प्रकार इस लोक में तथा यह आत्मविशणी प्रती थी में <laughs> नहीं नहीं नहीं उसी प्रकार लोक में हाँ आत्मविश्यक प्रतीति मतलब प्रतीति मतलब आत्मा की विषय प्रतीति करते आत्मा की स्पष्ट आत्मा की प्रतीति स्पष्ट नहीं होती ऐसा करना पड़ेगा आत्मा तो नहीं ज्ञान हाँ यहाँ प्रति होना ही है हाँ इस स्पष्ट नहीं होती इस नहीं होती है की आत्मा यहाँ परमात्मा जी एक हाँ आत्मा में विद्यमान परमात्मा की बात तो चल रही है तो यहाँ आदमी शरीर एक मिनट ऊपर था ना आत्मनी था कि नहीं था परमात्मा नहीं था नहीं नहीं आत्म आत्मनी, आत्मनी, आत्मनी सप्तमी है ना तो आत्म विशेष आत्मविश्चित समझ ले ना आत्मा लेना उसी प्रकार ही यहाँ पर इस लोक में परमात्मा की प्रती स्पष्ट नहीं होती परमात्मा की समझ लेना लोकांतरे भी तथा लोकांतर में भी वैसा है इत्या इसे कहते हैं यथा स्वप्न तथा पितृलोक जैसे स्वप्न में देखी गई स्वप्न दर्शन है ना कि इसका अर्थ हो जाएगा स्वप्न के ज्ञान स्वप्न के ज्ञान को स्वप्न के ज्ञान या स्वप्न में देखे गए पदार्थ के ज्ञान जागृत में देखे गए पदार्थों के ज्ञान के समान सम्यक संशय आदि के विरोधी रूप से पुनः पुनः अनुसंधान योग्यत्व का अभाव ऐसा समय ना यथा जिस प्रकार ऐसा समझो की जागृत दर्शन वर्ग जागृत अवस्था में पदार्थों का ज्ञान होता है ना उस वो कैसा होता है अनुसंधान हाँ संशय आदि के विरोधी रूप से पुनः अनुसंधान के योग्य होता है ज्ञान क्या होता है कि संशय आदि के विरोधी रूप से पुनः अनुसंधान के योग्य होता है पुनः अनुसंधान योग्य कौन होता है ज्ञान जागृत अवस्था वाला ज्ञान संसय आदि के विरोधी रूप से फिर उसका अनुसंधान कर सकते हैं उस ज्ञान का फिर अनुसंधान कर सकते हैं और फिर ज्ञान कर सकते हैं तो वैसे स्वप्न का ज्ञान संशय आदि के विरोधी रूप से पुनः अनुसंधान का योग्य होता, होता है हाँ जैसे स्वप्न में जानी गई वस्तु का ज्ञान जागृत में जानी गई वस्तु के ज्ञान के समान समय संसादी के विरोधी रूप से पुनः अनुसंधान योग्य नहीं होता है पुनः अनुसंधान योग्यत्व का भाव किसका है श़ाँ, श़ाँ। श़ाँ. श़ाँ, में वाला ज्ञान का। हाँ स्वप्न में होने वाले ज्ञान का ठीक है स्वप्नावस्था के ज्ञान का संशय आदि के विरोधी रूप से पुनः अनुसंधान योग्यत्व का भाव में तथा उसी प्रकार पितृलोह के उसी प्रकार पितृलोह में भी संशय आदि के विरोधी रूप से पुनः अनुसंधान करने योग्य परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है यथा से तथा यथा यथापस अर्थ है जलांतस्था वस्तुना अफसु क्या अर्थ है जलांत जलांतस्थ वस्तुना इतर वकाशा ये जोड़ लो जैसे जल के अंदर स्थित वस्तु का इतर वत भूमि में स्थित वस्तु के समान इतर का क्या है भूमि में स्थित वस्तु के समान ये इतर है ना स्पष्ट प्रकार का जैसे जल के अंदर स्थित वस्तु का भूमि भूमि में पर स्थित वस्तु के समान स्पष्ट प्रकाश नहीं होता है तदवत परिद से यु तदत पर से यू अच्छा तद्वत को जोड़ा गया है ना अच्छा यथाया यथावित हो गया तदुवत अब देखिए नहा पर क्या था वस्तु नस्तुन परितो दृश्यते बता रहा हूं हां नस्तुता परिचो दृश्यते है ना परदृश्य का अर्थ है कि परिता दृश्य के पर का क्या अर्थ है परिता और फिर यू लगा है ना ई के यू के कारण अर्थ हो गया न वस्तुता कारण क्या हो गया हाँ। तो देखिए हाँ जीव के कारण न वस्तुता हो गया परिचृ से कार्थ हो गया परितोद्र सके उसी प्रकार वस्तुता एक गंधर्व लोग एक साथ संबंध है ना तो इसको आगे करते हैं गंधर्व लोग के अपनी आपातता प्रतीति मात्रम तरह उसी प्रकार गंधर्वलोक में भी परमात्मा की आपातता प्रतीति होती है या परमात्मा दिखाई जैसे देता है आपातता मतलब स्पष्ट प्रतीति ना हो अस्पष्ट अस हाँ तो परिचा परिपाद दिखते होता कर स्पष्ट कि परमात्मा स्पष्ट जैसा दिखाई देता है परमात्मा स्पष्ट जैसा स्पष्ट जैसा दिखाई देता है मतलब गंधर्वलोक में आत्मा की स्पष्ट जैसा दिखाई देता है स्पष्ट प्रतीति होती है छाया तपयो अ छाया तय युव ब्रह्म लोके जैसे छाया और आतप आतप करते प्रकाश धूप जैसे छाया और प्रकाश का मिश्रण होने पर ये देखना रंग स्वामी क्या करते हैं छाया आतप्रमलोके का कि छाया चा, जैसे छाया और आतप का मिश्रण होने पर छाया तो और प्रकाश मिलने पर शुद्ध आतप में रहने वाले पदार्थ के समान अच्छा कुछ जोड़ना पड़ेगा लगाइए जैसे छाया और आतप के मिश्रण में विद्यमान पदार्थ क्या कहेंगे छाया और आतप के मिश्रण में विद्यमान बासवद में आती है जहाँ छाया और आतप दोनों और और आतप। और हो और वहाँ पर कोई पदार्थ स्थित हो जैसे मतलब अंधकार और प्रकाश का मिश्रण हो अंधकार और प्रकाश का मिश्रण हो मतलब पूरा पूरा प्रकाश ना हो गहरा नहरा भी ना हो छाया और कह सकते आतपर् जब प्रकाश करेंगे ना तो छाया का संदर्भ किया जा सकता है छाया छाया तो एक एक तरीके का अंधकार ही प्रकाश की अपेक्षा तो अंधकार ही है ना छाया छाया अपेक्षा के तो है अंधकार जैसे छाया और आतप के मिश्रण में विद्यमान पदार्थ यहाँ पदार्थ का अध्ययन करेंगे छाया और आतप के मिश्रण में विद्यमान पदार्थ शुद्ध आतप में विद्यमान पदार्थ के समान उपलब्ध नहीं होता इसी प्रकार ब्रह्मलोक में भी परमात्मा सम्यक उपलब्ध नहीं होता यही कर रहे हैं वो यदुवासे दूसरा दूसरा करेंगे जो आप समझ रहे हैं इसी प्रकार ब्रह्मलोक में भी परमात्मा सम्यक उपलब्ध नहीं होता होता है सम्यक उपलब्ध नहीं होता तो वहाँ भी बहुत साधना वहाँ भी साधना करनी पड़ेगी ऐसा असत्य में नहीं फंसे में नहीं होता है देखिए नहीं, नहीं, एस, तो सुनिये तो जैसे कि त्रिपाद विभूति है ये ब्रह्म लोक से हमने बोला सत्यलोक लेना है ब्रह्म लोक में तो अज्ञान बिल्कुल है ही नहीं, नहीं। वहाँ जैसा स्पष्ट प्रतिभा होता है कि अज्ञान सर्वथा नहीं है प्रारब्ध सर्वथा नहीं है तो वैसा तो सत्यलोक में नहीं होगा इस अभिप्राय से करिए सत्य लोग की अपेक्षा मतलब तो क्या है कि त्रिपादी त्रिपावि की अपेक्षा वहाँ नहीं होता है और इन लोगों की अपेक्षा वहाँ होता है ऐसा समझिए स्पष्ट ज्ञान होता है सापेक्ष सापेक्ष ही है इसकी अपेक्षा ऐसा उसकी अपेक्षा ऐसा एक ही व्यक्ति है ना वो किसी की अपेक्षा पिता है किसी की अपेक्षा पुत्र है तो दोनों कथन होते हैं उसी दृष्टि से कभी ऐसा होता है ऐसा कोई नहीं कहता अथवा ब्रह्मलोक में यद्यपि छाया और आतप के पृथक करके जैसे ब्रह्मलोक में छाया और आतप ठीक है अतो इस कारण इसलिए आत्मस दुरगम है ये भाव है दुरधिगम आत्म तत्व इसलिए आत्म तत्व दुर भाव पहले क्या बोला था दुर्बोधत्त को कहते हैं क्या बनाई ना तो दुर्बोधत्व को ही दिखाना तो यहाँ दिखा दिया देखेंगे यद्यपि ब्रह्मलोक में छाया और आतप में छाया और आतप का भेद करके ज्ञान के समान जैसे ध्यान देना की छाया और आतप का भिन्न ज्ञान होता है ना यहां पर छाया और आतक को अलग अलग समझते हैं ना अब लगाइए ब्रह्मलोक अन्वय बाद में करेंगे यद्यपि छाया और आतप के भिन्नत्वे ज्ञान के समान या भिन्न करके होने वाले भिन्न करके ज्ञान के मतलब जैसे इस लोक में छाया और आतप के भिन्नवेन ज्ञान के समान ब्रह्मलोक में आत्म आत्म और अनात्म स्वरूप का भेद करके ज्ञान संभव है भेद करके ज्ञान संभव है भेद करके जैसे देखना यद्यपि इस लोक में छाया और आत का भेद करके होने वाले ज्ञान करके ज्ञान के समान छाया और आतव का भेद करके होने वाले ज्ञान के समान ब्रह्म लोक में आत्म स्वरूप और अनात्म स्वरूप का भेद करके ज्ञान संभव है या आत्मा और अनात्म स्वरूप बोला है ना तो परमात्मा और उससे भिन्न ऐसा समझ लेना तथापि फिर भी ना ना अत्रत्या नाम आत्मतत्व यहाँ पर स्थित लोगों को नाम है ना फिर भी यहाँ पर स्थित लोगों को आत्म सुलभ नहीं है ये परमात्मा सुलभ नहीं है ऐसा समझ लेना तो दुर्बोधत्व ऐसा भी कह दिया वहाँ पर ठीक है पर यहाँ के लोगों के लिए दुर्बोध है इस पक्ष में भी दुर्बोधत्व कर दिया ओम तो नहीं। तो तो तो है है है काम तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता बुद्धि के कारण आत्मा का ज्ञान नहीं होता और आत्मा का ज्ञान न होने से उसमें विद्यमान परमात्मा को भी नहीं जान सकते इसलिए पहले किसको जानना पड़ेगा अपनी आत्मा को मतलब प्रकृति के संबंध से रहित अपनी आत्मा को दे के संबंध से रहित अपनी आत्मा को जानना चाहिए इसको कहते हैं इंद्रिया उदया अस्तमयत पृथक उत्पाद माना नाम मतरो न सोचती इंद्रियाणाम पृथक भावम उदया प्रथक मान नाम, अस्त नाम मत्वा धीरा न ना सोचतीन्द्रियाम उत्पद्य मान नाम पृथक इंद्रियाणाम पृथक दूसरी लाइन में ना। तो भी ना? तो है ना नहीं पृथक किसमें पृथक भावम है वैली में अच्छा दूसरी पृथक है ठीक है उत्पद्य मान नाम प्रथक इंद्रियानाम प्रथक पृथक इंद्रिया उदय अब इसको देखिए उत्पद्य माना नाम कर उत्पन्न होने वाली भिन्न भिन्न इंद्रियों की जो पृथक भाव का अर्थ है कि परस्पर में विलक्षणता विलक्षणता का होता भेद उत्पन्न होने वाली भिन्न भिन्न उत्पन्न होने वाली भिन्न भिन्न इंद्रियों का जो परस्पर में भेद है और इनका जो उदय और अस्त है किसका इंद्रियों का उदय और अस्त है उन सभी को महत्वा का है जानकर उन सभी को इंद्रियों में जानकर मतलब क्या है कि पृथक भाव इंद्रियों की जो विलक्षणता है उसको किसने जानना है इंद्रियों में और उदय और इंद्रियों का जो उदय और अस्त है वो भी किस में रहेगा इंद्रियों में मतलब ये है कि इंद्रियों का जो परस्पर में भिन्नता है वो इंद्रियों की भिन्नता इंद्रियों में है आत्मा में नहीं है और इंद्रियों का जो उदय उदय और अस्त है वो इंद्रियों में ही है आत्मा में नहीं है कहा उत्पन्न होने वाली भिन्न भिन्न इंद्रियों का जो परस्पर में भेद तथा उदय और अस्त है उन सभी को इंद्रियों में जानकर घीरा कर बुद्धिमान मुमुक्षु शोक नहीं करता है शोक नहीं करता है अब देखो यहाँ पर व्याख्या में मंत्र में इंद्रिया नाम पर डेय का भी उपलक्षण है आत्मा उत्पन्न नहीं होती दे और इंद्रिया उत्पन्न होती हैं। तो उत्पन्न होने वाली कौन भी दे और इंद्रिया और दे और इंद्रियों का जी की जो परस्पर में विरक्षणता है मतलब इनका जो परस्पर में भेद है वो देह और इंद्रियों में ही आत्मा में नहीं है ना? हैं? देह और इंद्रिया परस्पर में भिन्न है दे और इंद्रिया परस्पर में देह दे से भिन्न है इंद्रिया भी परस्पर में भिन्न है तो भिन्न भेद तो दे और इंद्रिय में ही रहेंगे आत्मा में तो नहीं रहेंगे आत्मा इन सब भेदों से रहित है चलिए स्वपनावस्था तो में मन को छोड़कर सभी इंद्रियां अपने कार्यों से निवृत्त हो जाती हैं और सुसुप्ति में मन भी निवृत्त हो जाता है, है। जागृत अवस्था में कार्य करने के लिए सभी इंद्रियों का उदय होता है और काम करते करते थकावट होने पर सुसुप्ति में इंद्रियों का क्या हो जाता है अस्ट क्या हो जाता है उदय से समझे ना इंद्रियों का उदय का उत्पत्ति नहीं है न जागृत अवस्था में काम करने के लिए इंद्रियों का उदय होता है फिर क्या हो जाता है उनका अस्ट हो जाता है ऐसा मतलब काम करने की शुरुआती की अवस्था ही क्या इनका उदय होना अब इंद्री के उदय और अस्त को आत्मा का उदय और अस्त नहीं समझना चाहिए तो देख और दे का उदय और अस्त क्या है दे का उत्पत्ति नाश देना का उदय अस्त्र उनका उत्पत्ति नाश तो नहीं है ना के लिए तो ये उदय दे और इंद्रियों के जो उदय अस्त है और इनका जो भेद है वो दे में ही है आत्मा में अगले पेज पर देखो सामान्य लोग तो देह और इंद्रियों को ही आत्मा समझते हैं इसलिए देह स्थल इस होने पर क्या समझते हैं हम स्थूला में स्थूल हो गया समझ गए देह को कृषि मानते हैं नेत्र इंद्री काणा होने पर अपने को काणा मान लेते हैं अहम काणा इस प्रकार में काणा हो गया और कर्ण बधिर होने पर महम बधिरा इस प्रकार अपने को बधिर मान लेते हैं वास्तव में आत्मा स्थूलत दुर्बल तो काण तो बधिरत तो इन धर्मो से रही थे धर्म तो इंद्रियों के है आत्मा के नहीं आत्मा इन सब विकारों से रहित है उसको जानकर धीर व्यक्ति शोक नहीं करता ओम पूर्ण मूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण मदा